प्रत्यय सारिशा दो करेंगे एक प्रत्यय सार जागृदिस्थान एक आत्मा अव्यविचारीय प्रत्येन अनुसरणीय प्रत्यय सारे हैं जागृदादी स्थानों में एक ही हा आत्मा है ऐसा जो अव्यविचारिक्ञान है उसके अनुसरणीयम, उसी का अनुसरणीयम ने बोधनीयम, ऐसा जो है उसके द्वारा जो बोधनीय ज्ञापनीय है वो ब्रह्म वो आत्मा है तेन अनुसरणीयम बोधनीयम यकात्म प्रत्यसारम आत्मा आत्मा ब्रह्म एक एक अर्थ तो ये कर दिया जो जो सीधा सादा है है है है तीनों अवस्थाओं में निश्चय हो जाता है, एक ही आत्मा है। ऐसा जो आपका है, उस निश्चय के द्वारा बोधनीय ज्ञापनीय जो तत्व तो उसी का नाम आत्मा है तुर्य अथवा एक आत्म आत्मतारण कर एक आत्म एक ही आत्म विषय ज्ञान है सार अपने प्रमाण किसका ऐसा जो तुर्य अधिगमे तुरय का अधिगम में एकमात्र प्रमाण यही है कि एक ही आत्म एक आत्म एक अब पुलिंग है आत्म प्रत्यय क्या है वही सार है मैंने प्रमाण है किसके प्रति तुरी के प्रति का अधिगम में एकमात्र प्रमाण है जो प्रत्यय ऐसे प्रत्यय कहते हैं प्रत्य प्रत्य दूसरा अर्थ किस आधार पर ले लिया पहला अर्थ तो समझ में आ रहा है तो इस तरह बता दिया तीन अवस्था में एक ही आत्मयिचार तो रूप न ही वास्तव में विश्व मही तेजसो मैसा अनुभव तो हो सकता है अव्यविचारी अनुभव को लेकर के वहा उसके द्वारा बोधनीय ज्ञापन तो आत्मा है तो समझ में आ रहा है प्रमाण आत्मा आत्मत प्रमाण्य है ना आत्म प्रत्यय आम आम ब्रह्मस्मी यह जो प्रत्यय है यही प्रमाण जिस तुरी का अधिकमे ऐसा जो वस्तु तो का नाम स्थानी धर्म प्रछेद इस प्रकार से जो स्थानी धर्म है उनका प्रच्छेद कर दिया प्रपंचोपम शब्द कर स्थान धर्माभाव धर्मा भाव स्थानों के धर्म का अभाव है में इस, इसके लिए प्रपंचोपम कि जागृत में क्या प्रपंच है आपका बाह्य प्रपंच है स्वप्न में कौन सा प्रपंच है अंतर प्रपंच है स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच और में अविद्या ही रहती है इन दोनों का कारण ही पूज पूती है, भी रहती है। तीन प्रकार के प्रपंच है न स्थल कार्य प्रपंच जागृत सूक्ष्म कार्य प्रपंच स्वप्न और कारण प्रपंच रूप अविद्या शक्ति ये तीनों का तीनों वहां उपशम हो जाता है ये किसी भी प्रकार का प्रपंच रहेगा चाहे बीज रूपेण हो चाहे चार रूप हो राग द्वेश का बनी जाता है, है ना जिसल शांत है क्योंकि रागद्वेश रही हो गया प्रपंच अभाव होने से राग द्वेश राग होने से, से शांत हो गया शांत होने से अविक्री सिद्ध हो गया अविक्री होने से वह कुटस्थ है शिवम गल्याण परिशुप्त परमानंद बोध रूपम परमानंद ज्ञान स्वरूप है वो ये तो अद्वैतम क्यों ऐसा है क्योंकि वह अद्वैत है भेद विकल्प रहित प्रकार के भेद विकल्पों से रही तो ब्रह्म तुरिय है कौन ऐसा है वो चतुर्थम चतुर्थ मनयंत ऐसा के बारे में जो है जीवन मुक्त लोग परंपरा में अधाना गया है मन्यन्ते प्रतीयमान पादत्रय विलक्षण्यात वक्षण्या प्रतीयमान पादत्रय से विलक्षण होने उसकी चतुर्थ संख्या कहाँ से आ गया चौथा है मैंने तीन घड़े एक चौथा घड़ा जैसे व्यवहार नहीं कर सकते आप इसलिए कह दिया प्रतियुमान जो तीन अवस्था हैं, इन तीनों से विलक्षणता का बोध करने चौथा कह दिया इसका अर्थ ये नहीं कि वास्तव में इनसे विलक्षण और इनसे भिन्न कोई चौथा घड़े के समान वो अलग कहीं हाथ बैठा हुआ है ऐसा अर्थ तो नहीं लेना स आत्मा सी वही आत्मा है, वही वित्तीय सर्प सर्प जिस प्रकार इत्यादि से, से भिन्न एक व्यतिरिक्त रज्जुमानी वस्तु अधिष्ठान रूप प्रतीत हो जाएगा यथार्थ रूपेण प्रतीत होता है उसी प्रकार से यहां पर भी तथा तत्व है तत्वसी इत्यादि वाक्यार्थ में भी छठ सात सौ सोलह तक नौ बारह या छात्र उपनिषद और आत्मा दृष्ट दृष्टा तीन सात तेईस इसलिए इंद्रिया के द्वारा किसी प्रमाण से अधिका है किंतु दृष्टा नहीं दृष्ट और दृष्टि रूप लोपिद्यु वृदान्य चार तीन तेईस इस दृष्टा जो लोग व्यवहार में जाकर अपराधी का दृष्टा इनका भी जो दृष्टि है, जो नित्य है चैतन्य कभी नहीं होता। भूतपूर्व गति से इसको करनी चाहिए। फिर के के नहीं है ना जो क्षेत्र को कहा अभी अपने स्वर बोध नहीं हुई है तो स्वरूप आपके लिए स्मृति हो चुकी है ना उसको स्मृति कराने के लिए कहा कहाति क्या है अज्ञानकालीन स्थिति उस स्थिति के दृष्टिकोण से कह दिया जाता है इसको चौथा इसका विज्ञय इसको ज्ञा शब्दों को बोल दिया जाता है वास्तव में या न विज्ञा है न चौथा है प्रमेय है न ज्ञेय है ना कुछ ना। क्योंकि ज्ञाते द्वैता भाव भूतपूर्वगते क्यों कह रहे हैं क्योंकि कार्य का अठारह में साफ साफ कर दिया गया था ना एक 18 में ही इसी में आगे आएगा अठारह में तो ज्ञाते द्वैता भाव ज्ञात हो गए बार ब्रह्म कर द्वैत ही नहीं रहेगा ना जब द्वैत ही नहीं कौन सा अज्ञ है कौन ज्ञाता है ज्ञात फिर कहा गया तो विज्ञान कारा जाएगा अच्छा ज्ञान के पश्चात ब्रह्म में विज्ञा है तो कुछ बार नहीं हो सकता ज्ञान के पूर्व काल में जो काल है उस समय मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ विज्ञान है तब विज्ञा सा ब्रह्म विजिज्ञा तब के तरह ब्रह्म को जन्म की इच्छा करो आत्मा और दृष्टव्य श्रोतव्य जानना चाहिए देखना चाहिए सुनना चाहिए मनन करना चाहिए अनुभव करना चाहिए ये सब अज्ञान काल में ऐसे विधियां आ जाती है और अज्ञान कालीन व्यक्ति का दृष्टिकोण से ही ब्रह्म को यहाँ पर विष्ण मंत्र में भी विज्ञा कह दिया गया भूत पूर्व गति से लेकर के क्या काल ज्ञानोत्तरकालीन दृष्टिकोण से भी नहीं कह सकते।, तो सकते क्या तो हाँ सर भूतपूर्व गति दृष्टि अज्ञान काल है क्या फिर इसको अज्ञान काल कह दिया ना अज्ञान काल में तो होता है दिख्टी वाद दिख्टी दिख्टी दिख्टी वाद। तो, तो काल की का कार्यिकाओं को, को, को दोबारा शुरू कर रहे हैं देखिए है। अत्र श्लोका भवंती अत्र श्लोका भवंती यहां इस विषय में ये फिर कारिकाए शुरू होती है निवृत्ते सर्व दुखा ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैत सर्वभा विभू स्मृत निवृत्ते है सर्व दुखा सकल दुखोंग निवृत्ति होने पर सभी प्रकार के की निवृत्ति में जो तुरिया आत्मा है सकल प्रकार के दुख क्या है विशुद्धा के ही दुख रूपा है जागृत स्वश्ति वास्तव में दुख रूपा ये जब निवृत्त हो जाते हैं तो क्या बचता है जो तुरी है वही ईशान है वही प्रभु है वह है वह अद्वैत सगल भावों के अंदर वह अद्वैत दे वही देव है वही तुर है विभु है ऐसे शास्त्रकारों ने कहा है प्रभु एक समर्थ है ईशान है मना अर्थात वह प्रभु है ईशान का व्याख्या है स्वयं स्वयंदार ने कर दिया प्रभु कर दिया। प्रभु और प्रकाश माने स्वरूप तुरिया चतुर्थ करतेम व्यापक है ऐसा माना गया है विविधम विविध ऐसा गयाे स्थानी विभु दिया विविध स्थान अस्मदी व्युत्पत्तिया तुरी विभुरी दूसरे प्रघटक की दूसरी पंक्ति विविध स्थान अस्मदी तेजस विश्वलक्षण सर्व दुखा प्राग तेजस और विश्व रूप है सकल दुखिपरी से बोल दिए लय क्रम का ध्यान में रखते हुए जानकर के पहले लय क्रम को ध्यान रख करके बोल रहे थे अब वहां भी आपक्रम को ध्यान करके ही बोलना पड़ता है तेज तेज लेकिन मंत्र में तो विश्व प्राग आया था तो आपने क्या कहा मंत्र में उत्पत्ति क्रम से नहीं है लय का दृष्टिकोण से और जो परिदृश्य मन पहले कौन सी है व्यक्ति जागृत कही वहां जागृत क्रम लय करना किसमें तेजसो में इसी हिसाब से विश्व मंत्रों में क्रम आया था लय के क्रम से यह विपरीत विश्व लक्षण इसका ठीक विपरीत होता है लय क्रम उसको मन में धारण करते हुए तदुउपयोगी रूप यहाँ उत्पत्ति क्रम में कह दिया गया प्राग्ञ तेजस विश्व रूपा सकल दुखों का है, हो जाने पर। तो इत्यादि जो दुख प्रतजस इवृत्ते आत्मा तुरिया आत्मा पद से व्याख्यान ईशान इस पद व्याख्या स्वयं कर दिए हैं कार्यका का प्रभु प्रभु रीति कह दीय कार दुखनिवृत्ति प्रति प्रभुवती निवृत्ति के प्रति जो प्रकृष्ठ रूप में प्रभाव डालता है, है, या के हो जाता है। से उत्पन्न समान प्रतीत हो जाता है तुरिया आत्मा का विज्ञान हो जाने पर दुखों की निवृत्ति हो जाती है इसलिए विज्ञान मित्र दुख निवृत्त है ब्रह्म का विज्ञान तुरी का आत्मा का विज्ञान से रूपी निमित्त से सकल दुखों की निवृत्ति हो जाती है विज्ञान उत्पत्ति होना ही दुख निवृत्ति है। समकाल में वो कह चुके हैं अवयो निया कभी वो स्वरूप से चुत नहीं होता व्यविचरित नहीं होता उसका नाम अव्य देना खर्च नहीं वो पैसा थोड़ी है आत्मा की खर्च हो जाएगा इसलिए वो अपने स्वरूप से कभी चुप अपने समाज अद्वैत स्वर्व भावान सकल भावों का अद्वैत स्वर्प वही है रज सर्पा रज स्वर्प के समान सकल भाव पदार्थ क्या है मिथ्या है सहेश देव यह जो है देव प्रकाश रूप होने से देव का दिया उसको चतुर्ता, विभु व्यापी विभु मने व्याप, ऐसा स्मृत ऐसा माना गया है अनुभव सिद्धम सोचे थी स्मृत विद्वानों के अनुभव सिद्ध यह बात जो कही गई इस कार्य काम में कार्य कारणब्ध तौते तो, तेजसो राजनबस्तु दौत तो न सिद्ध्य कार्य तो, वे दोनों के दोनों वेदन पूर्व तेजस कार्य विश्व गया और कारण कौन है तेजस दोनों कान कार्य कारण कौन होगा उनका प्राप्त पहले बोलते ना सोल कार्य जागृत है जा सूक्ष्म स्वप्ने कारण सुबह क्या लेंगे हम पूर्ण रूपेण स्थिति क्या बनती है पहले आप तत्व का अग्रहण होता है रज्जू का अग्रहण हुआ पहले ये कारण है फिर क्या होता है तत्व का होने से अन्य ग्रहण हो जाता है एक कार्य रज्जु तत्व ग्रहण न होने से उसका विपरीत सर्वाधि ग्रहण हो गया एक कार्य इस श्लोक में कार्य हो गया अन्य ग्रहण और कारण क्या है तत्व अवग्रह ये दोनों के दोनों कहां हैं विश्व और कि विश्व में क्या हो रहा है जागृत में आपका तत्व का अग्रहण पूर्वक अन्यता भी हो रहा है और तेजस में भी तत्व का अग्रहण पूर्वक अन्यता हो रहा है किंतु सुशुभ में होता है केवल तत्व का ग्रहण होता है तो अन्यता है क्या आप किसी चीज का वस्तु का अनुभव करते हैं वहा नहीं अन्यता का मतलब क्या सर्पादी दिखना रज्जू का न दिखना एक चीज है और सर्प दिखना एक अलग चीज है विपरीत दिख जागृत और में क्या हो रहा है हमें आत्मा तो नहीं दिख रहा है, तो है? अन्य में, में यही हाल है आत्मारूपी तत्व का अग्रहण होकर वहां भी में अपने कल्पित दोस्तों का अन्य था ग्रहण कर रहे हैं कि सुप्ति में भी आत्मा का तो ग्रहण आप नहीं कर रहे हैं किंतु भी नहीं है वहाँ पे इसलिए कैसा है कार्य कारण, कारण दोनों से बंधे हुए सेवल तत्व अग्रहण रूपी कारण से बंधा हुआ है तो सिद्धत और लेकिन न तो तत्वाग्रहण है न अन्यता ग्रहण दोनों ही गायब हो जाता है जा आत्मा का ज्ञान हो गया वह तत्वाग्रहण रहेगा क्या और जब तत्वाग्रहण रूपी कारण ही नहीं रह गया तो अन्यथा ग्रहण रूप से आ जाएगा आप वो भी खत्म क्योंकि अन्यता ग्रहण करने का पहले क्या होता है तत्वाग्रहण पहले होना जरूरी है यदि पहले देखा को रसी को अपने रस्सी समझ के फिर तो अन्यता ग्रहण कहाँ होगा जब भी कोई भी अन्थाग्रहण होता है विपरीत ग्रहण होता है उसे सबसे पहले क्या होता है तत्व का अवग्रहण होता है तत्व का अव्रहण होने के पश्चात ही आपको अन्थाग्रहण होता है हाल चित्रपट में भी क्या होता है आप पट को ग्रहण ही नहीं करते हैं इसके चित्र को देखते हैं आप कपड़े खरीदने जाते हैं डिजाइन डिजाइन दिखाते जाते आप डिजाइनों में रह जाते हैं कपड़े क्वालिटी भूल जाते हैं आप कपड़े देखते नहीं क्या क्वालिटी है यानी कैसा है हाँ, बढ़िया डिजाइन उठा चल हल्ला चार दिन में गया हो इसे एक डिजाइन थोड़ी देखनी चाहिए कपड़ा को भी तो देखो का अवग्रहण है सर्वत्र होता है और एक बार तत्वग्रहण हो जाए फिर दोनों ही नहीं रह जाएंगे जब कारण ही नहीं टिकेगा तत्वग्रहण हुआ तत्व अवग्रहण कैसे रह जाएगा क्योंकि तो नियम ही है ना तत्वत्ता बुद्धि प्रति तद अभावत्ता बुद्धिम प्रतिबंध तत्वाग्रहण तत्व ग्रहण ये जो तत्व ग्रहण के प्रति प्रतिबंधक है और तत्व आप घटाभाव यहाँ तब भी ग्रहण करेंगे जब आपको घट ग्रहण ज्ञान ना हो यदि ग्रहण ज्ञान हो रहा है तो घटाभाव ज्ञान यहाँ हो सकता यदि इस अधिष्ठान में घटक ज्ञान आपको हो रहा है तो जिस अधिष्ठान में घटक ज्ञान हो रहा है उसी अधान घटाभाव ग्रहण होगा भाव ज्ञान की उत्पत्ति में घटक ज्ञान प्रतिबंधक हो गया इसे तत्व ग्रहण का अभाव के प्रति तत्व क्या हो जाएगा प्रतिबंधक हो जाएगा अभाव वही होगा जहां तत्वग्रहण नहीं हुआ होगा इसलिए कि तुरिए तुर में होता क्या लेकिन तत्व ग्रहण हो गया इसे दौ वे दोनों के दोनों कार्य और कारण तत्व ग्रहण और दोनों ही नहीं रह जाता है क्योंकि फलावस्था है कार्य और बीजावस्था है कारण तत्वाग्रहण क्या है बीज अवस्था है अविद्या का कारण से ही तत्व अग्रण हुआ सशक्ति में और उस अविद्या के अंदर विद्यमान वासनाय ने क्या कर दिया आप को लिया है स्वप्न में अन्यता ग्रहण में स्वप्न में आते ही आप अनेक वस्तु को देखने शुरू कर देते हैं है क्या और भी मजबूत हो जाते है हैं मामला इसे कहते नाम सामान्य विशेष विश्वाजों का सामान्य और विशेष भाव का निरूपण किया जाता है तुर यथात्मदार्थम तुरी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करने के लिए विश्ववादियों की सामान्य भाव और विशेष भाव दोनों का वर्णन किया जा रहा है उसके लिए कार्यकारी हुई है ताकि सूर्य का यथार्थ स्वरूप निश्चय हो जाएगा सूर्य में वास्तविक तत्व का उद्रहण भी नहीं है और अन्य ग्रहण भी नहीं है इसलिए आदमी की उसी को दुष्गा तो ना कौन आदमी चाहता है हमको हमेशा भ्रांति में पड़े रहे तत्व का ग्रहण पूर्व अनुदाग्रहण होते रहे ऐसे कौन चाहता है हर आदमी चाहते हैं हम सदा सजग रहे सतर्क रहे हमेशा हम सही रहे यथार्थ में रहें हर व्यक्ति चाहता है। कोई नहीं चाहता हम भ्रांति में पड़े रहे धोखा में पड़े रहे कोई नहीं चाहता इसलिए थ्री क्या है लेकिन वो एकमात्र वस्तु है जो यथार्थ है और यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करने के लिए हमें भ्रांति को ठीक ठीक समझना पड़ेगा भ्रांति को समझेंगे तब ना भ्रांति से उभरोगे और भ्रांति को समझोगे नहीं तो भ्रांति से ऊपर उठेंगे कैसे ये पहले मालूम तो हूँ भ्रांति में है स्वीकार तो करें हम भ्रांति में है जी हाँ हम भ्रांति में बड़े हैं अब हम इसे बाहर निकलना चाहते हैं मानोगे ही नहीं हम भ्रांति में है निकलोगे कहाँ से आप जहाँ है वहीं यथार्थ मान लिए फिर तो गया जो आदमी रिश्तेस में खड़ा और सोच रहे मैं दिल्ली में हूँ अब उसको क्या करोगे जितना भी को मानेगा नहीं, मैं यही तो? नहीं। भाई यही दिल्ली है तो इलाज ही नहीं है ढूंढ रहा रोहिणी नाम को मोहल्ला ही नहीं है कहा ढूंढू उसमें इसलिए हो सकता है दिल्ली नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ऐसा संशय भी हो जाए ना तो उसको समझाया जा सकता है इसलिए तुरु को जानने के लिए तुरु के यथार्थ स्वरूप में निष्ठा पाने के लिए विश्व तय जैसे इनका जो सामान्य विशेष भाव है उसका निरूपण करना बहुत जरूरी है कार्य क्रिय देना फलभाव क्रिय दे दि कार्यम बने फलभाव कारण क्या है करोत कारण करो जो करता है मे बीज भाव उत्पत्ति कर दिया करोति करोटे कारण में कर्तव्यपत्ति है कार्य में फलो कर्म उत्पत्ति कर दिया अच्छा फल भाव हो गया बीज हो गया क्या यह तो तो तो तो फल तत्व ग्रहण अन्य ग्रहणाभ्याम बीज फलभा तत्व ग्रहण ही बीज भाव है और अन्यथा ग्रहण क्या है फलभाव है को को कहो, भाव कहो, बात है, और आप कहिए या शब्द है। यथोक्त तो तो इन कार्य कारण से फल भाव बीज भाव से अथवा इन जो तत्वाग्रहण पूर्वक अन्य ग्रहण से वे दोनों के दोनों पूर्वोक्त दोनों तो ये तो तो जो कहे गए दो कौन दोनों विश्व तेजसो संग्रहित तो, बंधे हुए हैं और संग्रहित है समझो और सदा ही जो भी आप विश्व और तेजस अनुभव होता है जागृत और सप्र में उसमें ये दोनों मजबूत बैठे हुए हैं तत्व अग्रहण पूर्व अनधरण हो ये तो हो रहा है ना आत्मा में अनात्मा दिख रहा है और अनात्मा को आत्मा मान लिए और आत्मा कहते हैं अनात्मा को आत्मा ग्रहण कर लिया और आत्मा को अनात्मा समझ गए आत्मा को अनात्म रूप में ग्रहण करना और अनात्मा को आत्म रूप में ग्रहण ग्रहण गरन कर लेना इसी का नाम तत्व ग्रहण अन्य ग्रहण हो गया है समझो क्योंकि तत्वग्रहण के आत्मा का अग्रहण हुआ अनात्म का ग्रहण हो गया यह अन्यथा ग्रहण है आत्मा तो का अग्रहण का नाम तत्व ग्रहण और उसमें अनात्म ग्रहण कर लेना यह अन्य ग्रहण हो गया इसे कहते ऐसा नहीं है बीज भावे नहीं वह बद्ध है बदल बीज भाव से संग्रहित है वो क्योंकि तत्व तो प्रतिबद्ध मात्र में प्राग्य निमित्त तत्व का अप्रतिबद्ध मात्र ही केवल प्राग्यत्व में बीज समझो इन तुरी में पहुंचिए वहां क्या हाल है बीज तो फल तत्व ग्रहण संभव दे अपों के अपेक्षा से कार्य कारण का असंसृष्ट कार्य और कारण दोनों के दोनों फलभावीज भाव है न ये दोनों के दोनों तत्वग्रहण और अंत दोनों के दोनो जो तो, दोनों गोतो बीज फलो तत्वग्रहण अनुता ग्रहण तत्वग्रहण और अन्ता ग्रहण नाम होता न संभव ये हो ही नहीं सकता द्वैत निकार ज्ञात हो, हो जाए तुर वस्तु द्वैत तो रहा नहीं द्वैत ही नहीं रह गया तत्वग्रहण और अंतग्रहण का तत्व आग्रहण पूर्वक अन्य ग्रहण जो है द्वैत तो में ही होता है एक में द्वितीय में कहां से आ जाए कोई चीज़। ये वित अन्य कहा मंत्र कहा न इसीलिए कथम पूरे कािय वा तत्वग्रहण ग्रहण लक्षण बंधो न सिद्धि पूर्व पक्षी पूछता है महाराज ये कैसा हो सकता है केवल कारण भाव से बद्ध है, बदले बीज भाव से बद्ध है, बद्रहण तो मात्र ही है वहां निश्चय ले लिया एक बात, और दूसरी तुरियों में, तो दोनों ही नहीं है ये आपने कहा से जान लिया नजदीक ही कदम किस प्रकार बोल रहे हो किस आधार पर बोल रहे हो ये कैसे सिद्ध होता है इस विषय में कार्यकार होता है ना न पराश्चय न सत्यम ना चांद्रांचन्य सदा न पराग से तुर्य इसलिए भी भिन्न है न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है तुर्य में तो आप अपने को जानते हैं हाँ ब्रह्मास्म लेकिन प्राज्ञ में आप अपने को नहीं जानते न पर न दूसरे घटपटा न अपने को न दूसरे को जानते हैं आप न सत्यम न सत्य को तो जानते हैं न तो असत्य को जानते हैं सत्य असत्य का भेद भी आप नहीं ग्रहण कर पाते वहां क्या सत्य है क्या असत्य है इस निश्चय कर पाते हैं आप नहीं किन्तु प्राज्ञकिंचन न संवे इसलिए किसी भी चीज को नहीं जानता जो सदा व सदा होता है सभी का दृष्टा होता है ना सभी का विश्व का जैसे तीनों का दृष्टा वही असली दृष्टा तो यहाद आत्मविलीज प्रसुतम बाह्यम द्वैतम प्राजो न किंचन संवेती यहाँ तसौ तथा असौ तत्व तमसा अब्द होती जो है आत्मवक्षण अविद्यासूत आत्मा सेलक्षण अवदारूपीज बीज से प्रसूत बाह्यो बाह्यवैत प्राग मे वह न किंचन संवेद कुछ जो है कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा है अविद्या भी से हुआ, को प्राग्ञ नहीं ग्रहण करता क्यों केवल अविद्या क्या करते बाहर का सारा ग्रहण करें द्वैत को ग्रहण कर रहे अविद्यान द्वैत कहां ग्रहण होता है आपको जागृत और स्वप्न है यथा विश्व अविद्या ये जो की व्याख्या है करके आनंद बता रहे हैं अंड्रतमित व्याख्यानम अविद्याम असत्यम वैधर्म के उदाहरण करें यथाद विश्वतेजसो यथा विश्वतेजसो ये, विश्वते ये, ये वैधर्म दृष्टान जो हाँ तो ग्रहण होता है द्वैतादी शिश्रुति में ग्रहण नहीं होता असान वृष्टान्त दे नहीं सकते शक्ति के बराबर कोई दृष्टांत बनेगा, है दूसरा कुछ नहीं देखते आप ऐसा कोई दूसरे बताओ कुछ नहीं देखते दूसरे तो तुरी है किसी का दृष्टान क्या दे सकते हैं आप ये नम्य यन्यं था विपरीत वही धर्म दृष्टान केवल के अनुमान में आप क्या करते पृथ्वी इतरे बेबी देते गंदवती जलम् करना पड़ता है बनानी पड़ेगी तथा शासो तमसा भी इसे समझो ये जो है प्राज्ञ उस समय अज्ञान से बंधा और किसे नहीं है स्पष्ट हो जाता इसलिए भाषा ने कहा वह तत सौ तत्वग्रहण तो तमसा तत्वग्रहण तो रूपी अंधकार तम के द्वारा अन्य ग्रहण बीजभूतना तो है वो अविद्या क्या है हा? अन्यता ग्रहण का बीज है अन्यथा ग्रहण के कारण वो कौन है तत्वग्रहण तो तत्व तो क्यों हुई अविद्या के कारण उसी के द्वारा केवल उसमें केवल अविद्या है वह कुछ क्योंकि अंधकार में आपने पहले कारलिंग का अनुमान किया पहले भी आपने अनुमान किया ना पूर्व प्रश्न में अनुमान दिया देखो अन्य ग्रहणम आत्मा तिर भावकार्यत्वात् भाव इत्येवं विदम इतव विधम अनुमान मित्र था क्या है वो आत्मात्रिक्त भाव उत्पादन कारण वाला उत्पन्न है आत्मा से भिन्न कोई न कोई भाव पदार्थ को अन्यता ग्रहण रूपी कार्य का उपादन कारण बनना पड़ेगा टिप्पण संख्या पांच छप्पन पृष्ठ में अन्यता ग्रहणम एक पक्ष है अन्यता ग्रहणम पक्ष है तो कैसा है वो आत्मा से भाव उत्पादन कारण वाला है भाव कार्यवाद भाव होने से ये कह दिया गया भाव कार्यवाद दृष्टान क्या है घटाद के समान जैसे घटाद भी क्या है आत्मा से भिन्न मृत्यु का रूपी भाव पदार्थ उपानकरण है ना केवल आत्मा से घट पैदा होगा कि मृतिका से मृतिका से इसलिए आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ कौन है मृत्यु वो उपान है अत दृष्टांत में साधाधन दोनों घट जाता है और घट क्या भाव कार्य है घट एक भाव कार्य है अतः वह किसी न किसी आत्मा से भिन्न भाव कारण से उत्पन्न हुआ होगा और आत्मा से भिन्न भाव, भाव पदार्थ कौन है वहां दृष्टांत में मिट्टी में क्या बनेगा तब आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ कौन होगा अन्यताग्रहण के प्रति तत्व कारण तत्व अग्रहण रूपी भाव पदार्थ साधना चाह रही आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ कौन है अन्यता के कारण तत्व अग्रहण क्योंकि अन्यताग्रहण हमेशा कितने बार भी बता चुकी अन्यता है अन्यताग्रहण का कारण कौन है तत्वाग्रहणी बात है आत्मा से भिन्न तत्वागरण रूपी उपान कारण से पैदा हुआ है अन्यग्रहण पर कार्य पक्ष और भाव कार्य हेतु लेकिन साध्य को दृष्टान घटाते वक्त उपान कारण सबसे क्या पड़ेगा आत्मा से भिन्न भाव पदार्थ कौन लेना है मृतिका जब पक्ष में घटाएंगे आपका तो तो से भाव पदार्थ देना पड़ेगा तत्व तभी अनुमान घटता ऐसे अनुमान ही महाविद्याटाना पड़ता है जैसे दृष्टांत में बोला वैसे उठा वहां बोला तो घटेगा ही नहीं वहां इससे हो जाते इसमें वह जतवर्वृत सदा सदा सर्वदृक होता है सदा, बावत तो है ही नहीं दूसरा है ही नहीं।, तो तो तो नहीं।, नहीं तो वहाँ कौन किसको देखेगा हाँ, किस ग्रहण करेगा तब तो तू ग्रहण अवग्रहण दोनों ही बात नहीं कर सकते तब तू ग्रहण भी नहीं कर सकते तब तो अवग्रहण भी नहीं कर सकते तो अन्य ग्रहण कहाँ से आएगा और एक क्षण के लिए होता है क्या, है? क्या तो नहीं सर्वदा सदैव इसलिए वह सर्वद्रिक हो गया कि वह सब का साक्षी भी है है और सब का साक्षी है सब रूप वही है और तद मे सबका वो साक्षी भी है ऐसे मे चित्र भी सब कुछ वही है और पट भी वही है पट के अलावा चित्र नहीं है सब ब्रह्म के अलावा ब्रह्म रूप को छोड़ दोगे भ्रांति कहाँ रहेगी को छोड़ दो सर्वे भ्रांति कहाँ रहेगी सब ब्रह्म को छोड़ के टिकना वाला है नहीं इसे सब वही है कह दिया जाएगा और सब का साक्षी भी वही है अधिष्ठान भी वही है सर्वंच करनी चाहिए न तो तस्मात् तत्वग्रहण लक्षण बीजम इसलिए तत्व ग्रहण लक्षण बीज भी व नहीं है जब बीज ही नहीं है कारण ही नहीं है तब तो कार्य कहा से फल कहाँ से होगा तथा तो तत्प्रसूत अन्य ग्रहण से अतए इसीलिए उससे उत्पन्न होने वाला वह है वह भी वहाँ पर नहीं रहेगा इसमें कोई संशय नहीं है नहीं सवितरी सदा प्रकाश आपके तो विरुद्ध अप्रकाशन अन्य प्रकाशन वा संभव जैसे सूर्य जो सदा प्रकाश आप तो है उसका विराजमान रहते हुए उसका विरुद्ध अंधकार या प्रकाश या अनधा प्रकाशन नाम का जो कार्य नहीं हो सकता न तो अप्रकाशन है न अन्यथा प्रकाशन अप्रकाशन करूँगी अन्यथा प्रकाशन होना है जब प्रकाश है वह अप्रकाशन या अन्य प्रकाशन दो नहीं खत्म हो जाता ठीक उसी प्रकार यहां पर भी समझो कि नहीं दृष्ट और दृष्टि के, का के नहीं होता चार दृष्टा की दृष्टि का सर्वथा लोप कभी भी नहीं होता अथवा दूसरी बात करते जागृत स्वप्न सर्वभूतावस्था सर्वस्तु दृघ आत्मा अ दृघा भाष तुर्य सर्वदृक सदा अतः व्याख्या कर सकते हैं सर्वदृक सदा का जागृत स्वप्न ये जागृत और स्वप्नभूतों के में क्या हो रहा है संपूर्ण भूतों में स्थित सर्वभूतों में अवस्थ सर्वभूतों में जो स्थित है जागृत अवस्था में एवं स्वप्न अवस्था में जो आप सकल भूतों का अनुभव कर रहे हो उन सकल भूतों में जो स्थित है वो तो सर्वदृक से लेना और सभी वस्तुओं में के साक्षी रूप है आभास। साक्षी रूप से जो है वह तुर है इति इसलिए इसको सर्वदृक सदा दिया जाता है सर्व वस्तुओं का दृष्टा सर्व वस्तु दृक् सगल भूतों में स्थित होकर के सगल वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष कराने वाला साक्षी साक्षीभूता आभास जो है वह भी तुरी है तो दृष्टि इतनी श्रुद है इस विषय में श्रुति प्रमाण है, इससे भिन्न और कोई दृष्टा ही नहीं है अतो अन्य दृष्ट्री न इससे अन्य कोई दृष्टा बिल्कुल नहीं होता तीन नौ ग्यारह है, है। से जो प्रयुक्त है वो में भी परिहार कर कोई अनुमान कर सकता है वहां भी कारण दोष है वहां भी विद्या रहेगी में भी तत्वकरण वहां भी हो सकता है उसे खंडन करने के लिए अगला कार्य का आरंभ करेंगे निमित्तांतर प्राप्त शंका निवृत्थम श्लोक हनुमान रूपी निमित्तांतर से सूर्य आत्मा भी कारणबंध रूपा जो तत्व अग्रण रूपा है वा जो संभावना है उसकी आशंका को दूर करने के लिए ही यह श्लोक को अगली कारिका को अभारंभ कर रहे हैं तो ज्ञापन हो गया वह अविद्या है यह अविद्या का कार्य तत्व अग्रहण है प्राग्य में जैसे ऐसा आप कह सकते हैं यही अनुमान लगा लेंगे हम कहा वहां भी है कारण क्यों द्वैत ग्रहणम तुल्यम उभ प्राज्य तुर्य बीज निद्राई का प्राज्य है सा चुनाव से अग्रहण्यम तुल्यु कारण क्या है द्वैत अग्रहण रूप हेतु तो बना देंगे वहां प्राग में क्या है द्वैत है तुरी में भी द्वैत का समान होगा इसीलिए जैसा प्राग में तत्वग्रहण है तुरी में भी तत्वग्रहण है कह सकता हूं मैं तुर्य तत्व अवग्रहणवत्वी क्यों द्वैत अवग्रहण ऐसा अनुमान करना कि में चाहे अतएव तुरी हम कहेंगे द्वैता ग्रहण होने के कारण से जैसा प्राग्ञ में तत्व रूप कारण था वैसे तुरी में तत्वग्रहण रहेगा तब हम उससे पूछेंगे मान लो दोनों में समानता है तो फिर दोनों में दो नाम क्यों दे रहे हो अलग अलग हमेशा कुछ विलक्षण तो होने चाहिए ना दोनों में यदि विलक्षण नहीं है फिर दोनों अभिन्न हो जाएंगे अभिन्न हो जाएंगे तो फिर प्राग्ञ और ये चौथा क्यों बोल रहे हैं आप चौथा कह ना प्राज्ञ को तीसरा कर करके अंतिम की अपेक्षा से चौथा कर दिया गया चौथा कैसे कर इसका मतलब चौथा कहने का मतलब ये है प्राज्ञ और तूर्य अभिन्न वस्तु नहीं है अभिन्न नहीं है तो कुछ लक्षण का तो बताना पड़ेगा तो तो ना क्या विलक्षणता दोनों का अंतर में क्या फर्क क्या है और आपने कहा दिया कोई फर्क ही नहीं आपके अनुसार तो क्योंकि आपने अनुमान से तुर्य में भी तत्वग्रहण कर लोगे प्राज्य में भी तत्व का ग्रहण है तुर में भी तत्व का दोनों बराबर प्राज्य में द्वैत का ग्रहण है तुरय में भी द्वेत का अग्रहण है दोनों बराबर और फिर फर्क क्या रहेगा तो मानना पड़ेगा कि प्राग्ञ से विलक्षणता तुर में यही है कि प्राज्ञ में तत्व का अवण रूप कारण भाव रहेगा बीज भाव रहेगा किंतु तुरी में वह बीज भाव नहीं रहेगा तभी विलक्षणता बराबर हो गा गा। जाएंगे इसे बीज निद्रा युत प्राग्ञ बीज रूपी निद्रा से युक्त प्राग्ञ सा नीद्यते और वह अवस्था में नहीं ये तो है यही अंतर तो है ना वो द्वैत अग्रहण को लेकर तुलि कह रहा है ना तब हम व्यवस्था जी नहीं तुल्य नहीं है तुल्य इसलिए नहीं है कि प्राग्ञ बीज रूपी निद्रा है और त्रि बीज रूपी निद्रा तुल्य पूर्वज कह रहा है इसलिए वो तत्वग्रहण को सिद्ध करना चाहता है ना हनुमान कर तुरै तत्व रूपी धर्म वाला है क्यों द्वैत अग्रहण हितु ही है क्या है प्राग्ञव दोनों समान है किस हेतु को लेकर के द्वैत का अग्रह रूप हेतु हो गया ऐसे तुल्यता करना क्या चाहता है करना यही चाहता है प्राग्ञ में जैसा तत्व ग्रहण है वैसा तुर्य में भी तत्वग्रहण को सिद्ध करना चाहता है तुरय तत्व द्वैत अग्रहणवात प्राग्ञ ये उसका पूर्व पक्ष का अनुमान को पूर्वार्थ बता दिया खंडन कर दिया ऐसा नहीं हो सकता नहीं तो श्रुति में चतुर्थम का तृतीय में प्राग्ञम और चतुर्थम में ये तो तुर्यम क्यों कह रहे हैं चतुर्थ संग क्यों दिया उसको भिन्न होता पूर्णतया तुल्य है तो पर्यायवाचय हो जाएगा तृतीय और चतुर्थम भेद नहीं हो सकता चतुर्तम करके संज्ञा द्वारा भी बोध करा देने से ज्ञापन हो जाता है कुछ अंतर है क्या अंतर है तो सिद्धांत उत्तरार्थ बता दिया अब बीज रूपी निद्रा ये विद्या है प्राज्ञ और उससे रहित है तुल्य